आपले रेडियो और जैसे की आप सभी जानते हैं एक मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं उनसे बातें करते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ अर्चना रानी जी है जो एजुकेशनिस्ट है काफी समय से एजुकेशन फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में कैम्ब्रिज में वो एज ए प्रिंसिपल अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो चलिए उनसे बात करते हैं आप सभी की तरफ से अर्चना रानी का बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में धन्यवाद <laughs> जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को आप अपने परिवार के बारे में अपने बारे में कुछ बातें बताइए मेरा नाम अर्चना राणे प्रिंसिपल ऑफ कैम्ब्रिज जूनियर कॉलेज पिछले 18 साल से डीवाई पाटिल कॉलेज में मैं प्रिंसिपल रही हूँ मेरा बचपन एक विलेज में गया है साथ साथ मेरा जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो सिटी में हुआ है और जो मेरा कॉलेज का एजुकेशनल रिकॉर्ड रहा है एंड तक मैं फर्स्ट आई हूँ और जो भी हमारे कुलगुरु है यूनिवर्सिटी के उनके द्वारा मुझे अवार्ड मिला है और एजुकेशन में मेरा ये अनुभव रहा है कि आजकल के जो एजुकेशन हम देख रहे हैं तो टीचर्स सिखाने पर भर देते हैं माना और स्टूडेंट्स भी मगअप करने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं ज़्यादातर के देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये नीट उसका ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन बेसिक जो नॉलेज चाहिए है उससे कई वो दूर रह जाते हैं इस कारण पेरेंट्स की भी जो अपेक्षाएँ हैं बच्चों को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसके कारण स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस में आ रहे हैं इसलिए मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि बच्चों ने अगर प्रैक्टिकल नॉलेज लिया या स्किल्ड नॉलेज लिया तो उनको फ्यूचर में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है जी जी जी आ, अर्चना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि वर्तमान समय में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है और कौन सी चीज़ें अगर हो तो एजुकेशन सिस्टम और अच्छा हो सकता है आ, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में काफ़ी मुश्किलें आती हैं और देखा गया है कि हर मुश्किल का कोई ना कोई इलाज होता है तो तो जी। हमारे जीवन में जैसे किसी भी तरह का या तनाव या तनाव टेंशन रहता है तो उसको कैसे हम मेडिटेशन करें हुँ, हुँ, अगर हम रोज अगर सुबह और शाम हमारे जीवन का थोड़ा समय निकाल के मेडिटेशन करते हैं तो अच्छा। हम टेंशन फ्री रह है सकते हैं <laughs> चलिए हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो उन्हें अगर पढ़ते पढ़ते या पढ़ाई में कहीं ना कहीं लगता है कि हर रोज़ पढ़ना है हर रोज़ एग्ज़ाम देना है ये सारी बातें सोच कर कभी कभी तनाव में अगर आप आते हैं तो इसके लिए अर्चना जी बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन टूल का उपयोग कीजिए अपने जीवन में क्योंकि मेडिटेशन ये आपके तनाव से राहत देगा आपका तनाव कम हो जाएगा मेडिटेशन करने से तो मैं चाहूँगा कि एक जीवन में जैसे कि एक बड़ा चेंज हम लोग देखते हैं कॉलेज के बाद या स्कूल लाइफ के बाद में एक डिसीजन लेने में दिक्कतें आती हैं या करियर चॉइस करने में बच्चों को जो है स्टूडेंट को कभी कभी बहुत बच्चे तो वैसे टैलेंटेड हैं आज के समय में सभी लोग जो है अपने आ, समझते हैं कि मुझे क्या करना है उसी फील्ड में जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज बच्चों को ऐसा होता है जो ना उधर के ना इधर के रहते हैं वो थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें करना क्या है ये उनको क्लियर नहीं होता तो आप एजुकेशन फ़ील्ड में काफ़ी समय से हैं तो आप बच्चों को जो कन्फ्यूज़ हैं अपने करियर को चूज करने में सिलेक्ट करने में तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे अच्छा ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हम अपना फ़ील्ड चूज़ करें जिसमें हमें इंटरेस्ट है कभी कभी होता है कि पेरेंट्स कहते करके हम लोग कर लेते हैं लेकिन उसको हम आगे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते हैं तो जो फील्ड में हम बहुत अच्छे हैं और हमें खुद को पता है कि इस फील्ड में मैं बहुत आगे जा सकता हूँ उसे चूज करना ज़्यादा जरूरी है लेकिन कंफ्यूज़न रहेगा तो क्या कर सकते हैं और कोई तरीका है हाँ काउंसलिंग काउंसलिंग के द्वारा भी हमें पता चल सकता है कि आ, हम किस फील्ड में अच्छे हैं लेकिन वो कैसे हम लोग कर सकते क्या हर स्कूल में वो अवेलेबल होते हैं कि नहीं तो कुछ पे वो अलग ही जगह हाँ काउंसलिंग के अलग सेंटर्स होते हैं अच्छा स्कूल में वो तो, रहता है नहीं रहता है? स्कूल कॉलेजेस में आजकल के स्कूल कॉलेजेस में ज्यादातर के नहीं है काउंसलिंग का लेकिन होना बहुत जरूरी है क्यूँकी बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहे हमने देखा है की बच्चे बहुत होशियार है लेकिन फिर भी वो अंडर डिप्रेशन है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं काउंसिलिंग सेंटर्स होने चाहिए स्कूलों कॉलेजेस yes. में <laughs> जिससे जो है काफ़ी अच्छा होगा तो वह आइए आगे बढ़ते हैं काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं जैसे काउंसिलिंग की बात चल रही है तो काउंसिलिंग सेंटर्स होते हैं और इसके लिए आप जो है कभी कंफ्यूज हो कि आपका करियर चूज़ करने में आपको मुश्किलें आती हैं तो ऐसे सिटीज़ में होते ही हैं सेंटर्स और साइको भी रहते हैं जिनके पास आप जाकर ऐसा नहीं कि वो कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये बीमारी के लिए या दिमाग में कुछ तनाव है या मुश्किलें आती हैं ऐसे समय में डॉक्टर के पास जाना चाहिए या सेंटर्स काउंसिलिंग सेंटर के पास जाना चाहिए ऐसा नहीं आप अपने करियर के लिए भी जा सकते हैं वहाँ पर और काउंसिलिंग सेंटर में कुछ टेस्ट होते हैं कुछ छोटे छोटे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर जब आप देते हैं और जैसे जैसे आप देते जाएंगे तो वो लोग आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानने में आसानी हो जाता है उनका और वो स्ट्रेंथ पहचानने के बाद फिर आपको बताएंगे कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं आप आर्टिस्टिक हैं या कमर्शियल हैं या आप साइंटिफिक वैज्ञानिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो सारी पैरामीटर्स वो समझ जाते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि आप इस फील्ड में कर सकते हैं तो आपको एक क्लू मिल जाता है कई बार होता है कि हमें हमारी पोटेंशी है लेकिन हमें पता नहीं है तो फिर ऐसे में ये एक अच्छा माध्यम बनता है काउंसिलिंग का जिससे आपको जो है हेल्प मिलता है अगर आप ऐसी चीज़ों का हेल्प नहीं लेते हैं और फिर आप किसी के कहने पर या फिर अपने दोस्तों के अनुसार आप भी उनको फॉलो करने लगे तो हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको जॉब सेटिस्फ़ैक्शन की बात आती है संतोषजनक जीवन की बात आती है तो वहाँ पर हम उन चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे लेवल का नहीं था हमने उसको दूसरे को देखा देखे में वो काम शुरू कर दिया था तो अर्चना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे प्रेरणा स्रोत्र होते हैं चाहे स्कूल टीचर हो हमारा या कॉलेज में जैसे आपने कहा हर समय आप फर्स्ट रैंक कर लेते थे तो आपके कुल गुरु से आपको जो है उसके लिए सम्मान भी किया गया तो मैं चाहूँगा कि स्कूल या कॉलेज लाइफ में जो शिक्षक आपके आदर्श रहे उनके बारे में बताइए अच्छा मेरे स्कूल कॉलेज में मेरे खुद के पापा ही मेरे आदर्श रहे हैं <laughs> और पापा ने बहुत ही मुझे आगे बढ़ाया है कि जैसे कि मैं बचपन में थी तो मुझे इतना कुछ पढ़ा नहीं आता था लेकिन जैसे ही एट के बाद मैं पढ़ाई मेरा आगे का स्टार्ट किया तो पापा ने बहुत हिम्मत दिलाई और हमेशा आगे रखा एक एम कि तुझे ये करना है उस कारण मैं आगे बढ़ती गई तो मेरे जीवन के सबसे बेस्ट टीचर मेरे पापा रहे हैं <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आपके पापा आपके जीवन के सबसे टीचर सबसे बड़े टीचर है और आदर्श है तो अब पापा को याद किया तो उनके लिए कौन सा एक गाना जो आप डेडिकेट करना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी स्कूल के बच्चे अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी ये गाना बहुत अच्छी लगता है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्कूल लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ टीचर्स के साथ साथ हमारे माता पिता हमें जो है बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं हमें अच्छा नहीं लगना अच्छा लगना इन वजह से कभी कभी हम लोग दूरिया बनाते हैं बाकी वैसे हमारा जो है जो कनेक्शन है जो अंदरूनी प्यार है वो हमारे माता पिता के साथ हमारा रहता ही है तो आइए अर्चना जी ने जैसे कि अभी उनके पापा को याद किया है अगर वो सुन रहे हैं तो उनके लिए रेडियो पुनेरी आवाज़ की ओर से ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए अर्चना की ओर से आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ वन ज़ीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम खुश रहो खुशिया बाटो पापा कहते सबके दिलों नमस्कार आप सुंदर रेडियो पुनिरी आवाज़ १०७.८ एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम के हमारे ख़ास मेहमान अर्चना जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और एजुकेशन फ़ील्ड में इनका काफ़ी जो है समय बीता है और एजुकेशन सिस्टम को भी अच्छी तरह से समझ पाती हैं आज के समय में जैसे हमारे विद्यार्थी मित्र अगर एजुकेशन फ़ील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं कैसे वो एजुकेशन फ़ील्ड में अपना जो है करियर बना सकते हैं उसके लिए बताइए अच्छा एजुकेशन फील्ड में तो सबसे फर्स्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है जी और उसके अनुसार फिर हम अपने खुद को डेवलप कर पाते हैं हम्म हम्म और गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ होना भी बहुत जरूरी है जैसे अपने ऊपर भी पूरा फेथ हो और सुप्रीम फादर के ऊपर भी पूरा फेथ हो तो हम बहुत आगे जा सकते हैं हुँ, हुँ. और कम समय में हम बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग करियर ये बनाना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड में तो आज के समय में किस किस तरह के पोजीशंस हम लोग ले सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आजकल दुनिया में हम देखते हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल लेवल पर ही ज़्यादा जा रहे हैं तो अभी अगर हमें करियर बनाना है तो हमें दूसरे कुछ फील्ड देखना जरूरी है जैसे कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं उसके कारण भी आपका अच्छा फ्यूचर बन सकता है जापनीज जर्मनी इसके लिए भी अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है जॉब के या कुछ अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं और उस लेवल से आप आगे जा सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अर्चना जी आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र सुन रहे हैं तो एजुकेशन फील्ड में भी आप जा सकते हैं बीएड करके आप आ, किसी भी स्कूल कॉलेजेस में आप एज ए ट्रेनी पहले आपको काम करना होगा फिर उसके बाद आपको फिर एज़ ए प्रोफेशनल भी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं जितने पुराने होते जाएंगे टीचिंग फील्ड में उतना ही आपको जो है अलग अलग बड़े कॉलेज छोटे कॉलेज भी हैं गवर्नमेंट के भी सेक्टर में आपको काम मिल सकता है और इसके साथ में अगर आप स्पेशलिटी कुछ करते हैं जैसे अर्चन, अर्चना अर्चना जी ने बताया लैंग्वेजेस में और इंडियन लैंग्वेज या फिर आप फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं और इससे भी जो है स्कूल कॉलेजेस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है और अब्रॉड में भी ये चीज़ें काम आती हैं तो आप देश विदेश में अगर भाषाएँ अलग अलग आप सीख पाते हैं लैंग्वेज में मास्टरी आपको अच्छा लगता है भाषा बोलना अलग अलग तो ये आपकी हॉबी है तो आप इसको एज ए करियर भी बना सकते हैं और इसमें बहुत आगे तक आप जा सकते हैं तो चलिए बहुत सारी बातें हमने की हैं और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग सभी को कहीं ना कहीं से हमको मोटिवेशन मिलता है तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेशन मिला है वो कहाँ से किस तरह से मिलता है अच्छा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मुझे ब्रह्मा कुमारी जीश्वरीय विश्वविद्यालय से मिला है जब से उस विद्यालय को में ज्वाइन किया हूँ तब से मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है और जीवन जीते समय हल्का रहकर हम कैसे जीवन जिए जी जीवन जीने की जो कला है वो हमने यहाँ से ही सीखी है बाकी हमारे साथ के जो भी टीचर्स है और हमारे कलीग्स है वो हमेशा यही बातें करते हैं कि आप इतना सब संभालते हुए हल्के कैसे रह पाते हैं तो इसका पूरा श्रेय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जाता है क्या बात है क्या बात है चलिए अर्चना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको लाइफ में जो मोटिवेशन मिलता है वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर से आ, रेगुलर जो आप उनका मेडिटेशन सीखते हैं प्रैक्टिस करते हैं वहाँ से जो आपको गाइडलाइन मिलता है उसके वजह से आपको काफ़ी जो है आ, आसानी हुई ज़िंदगी में जीने के लिए और काफ़ी अच्छी तरह से आप अपने आप को अपने घर को मेंटेन करते हैं तो चलिए हमें भी बहुत खुशी हुई अगर हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो वो भी अपने नज़दीकी किसी सेवा केंद्र से जुड़ सकते हैं ब्रह्मा कुमारी जाकर देख सकते हैं उनका बेसिक जो कोर्स है वो सेवन टू तो एट डेज़ का होता है या फिर थ्री टू तो फोर डेज़ का भी शॉर्ट टर्म कोर्सेस होता है उसको आप कर सकते हैं अगर उसमें आपको अच्छा लगता है तो फिर आप घर बैठे भी और चीज़ें कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में उन चीज़ों को और आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है और आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है और जैसे कि हम लोग बातें कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में क्योंकि अर्चना जी एज ए प्रिंसिपल अभी वर्तमान समय में काम कर रही हैं अब कैम्ब्रिज कॉलेज में एक प्रिंसिपल का जो दायित्व है क्या क्या काम करना पड़ता है प्रिंसिपल के लिए तो मेनली आज के जो वर्क है वो स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा ठीक से माना गाइड करना होता है उनको हम पढ़ाई भी करवाना होता है और पढ़ाई के साथ साथ उनको अदर एक्टिविटीज़ भी करवाने होते हैं जैसे उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो हमें डेवलप करना होता है तो ऑलराउंड उनका डेवलपमेंट करना होता है सिर्फ पढ़ाई ही नहीं तो पढ़ाई के साथ साथ उनका ऑलराउंड ग्रोथ कैसा हो इस बात पर ध्यान रखना पड़ता है चलिए और बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आजकल जो है एक स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है बच्चों का फिजिकल भी देखा जाता है और मेंटल भी देखा जाता है तो ये एक अच्छी बात है ऑलराउंड हेल्थ की तरफ हमारा जो एजुकेशन सोसाइटी में एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है एक नई चेंज आ रहा है जो हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए बहुत ही बड़ा एक आ, आ, बहुत ही अच्छा काम है जिससे हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं अपना करियर भी अच्छा बना सकते हैं अपने जीवन भी अच्छा बना सकते हैं तो जाते जाते अर्चना रानी जी मैं ये कहूँगा कि हमारे सभी रेडियो पुनेरी आवाज़ के जो श्रोता सुन रहे हैं आपको उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे मैसेज के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ <laughs> सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको गार्डन का हर फूल खुशबू दे आपको इस समय हम आपको क्या दे सकते हैं देने वाला खुदा हर प्रकार की खुशियाँ दे आपको हर प्रकार की खुशियाँ दे आपको <laughs> क्या बात है क्या बात है बहुत ही खुशी हुई आपकी भावनाओं को देखकर और हमारे विद्यार्थी मित्र और हमारे रेडियो पुनी आवाज़ के सभी लिसनर्स के लिए बहुत ही अच्छी दिवा आपने की और कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ करना है तो दुआएं दे तो दुआएं मिलने मिलना शुरू हो जाएगा अगर हम देना शुरू कर देते हैं तो हमें मिलना भी शुरू होगा और कहते हैं दुनिया में अगर दवा के बाद कोई चीज़ है जो हमें सपोर्ट कर सकता है या हमें जीवन दान दे सकता है तो वो है दुआ तो दुआ का इम्पॉर्टेंस समझकर अपने जीवन में आगे बढ़िए और सबके लिए शुभकामनाएं कीजिए और चलिए अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एक मुलाकात कार्यक्रम में जुड़कर अपने बारे में और एजुकेशन फील्ड के बारे में बताने के लिए आपका तादिल से शुक्रिया शुक्रिया चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रही रेडियो पुनेरी आवाज के साथ सलाम नमस्ते खुश रहो खुशियाँ बाटो